सेंट्रल क्राइम डिवीजन का नाम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदरूनी अधिकारियों द्वारा दिया गया था जबकि बाहर के लोग इसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी के नाम से जानते थे यह डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता था सीआईडी का, का काम मेजर क्रिमिनल केसेज को इन्वेस्टिगेट करने का था वैसे तो किसी नॉर्मल क्राइम केस में जांच तो लोकल पुलिस वाले ही करते थे लेकिन जब कोई बड़ा केस होता था या कोई क्रिटिकल क्राइम केस होता था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी के ऑफिसर्स को भेजा जाता था क्योंकि तो विक्रांत पहले भी मुंबई पुलिस के लिए डिटेक्टिव का काम करता था इसलिए उसका सीआईडी में शामिल होने के लिए दिया गया एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया था क्रिमिनल डिवीजन के पास कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता है ये डिपार्टमेंट हर साल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप का चुनाव करता है जो की लोकल पुलिस ब्रांच पर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और डिटेक्टिव को अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करता है इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मेजर क्राइम केस सॉल्व करने का काम दिया जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम में शामिल होने वाले सभी स्टाफ को सीनियर ऑफिसर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर ही चुना जाता है एक बार जब ये ग्रुप तैयार कर लिया जाता है तो फिर उन्हें हायर ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए केस पर काम करना होता है फिर जो लोग मिशन को समय पर और अच्छे तरीके ऐसी खत्म कर लेते हैं उन्हें तो टीम में आगे भी रखा जाता है और दूसरे केस सोल्व करने का मौका भी दिया जाता है लेकिन जो लोग मिशन पूरा नहीं कर पाते हैं और जो अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें इस टीम से बाहर कर दिया जाता है जाहिर है कि इस स्पेशल टीम में सभी पुलिस वाले शामिल होना चाहते हैं इस टीम में शामिल होने पर ना सिर्फ नॉर्मल पुलिस के लिए अचीवमेंट माना जाता है बल्कि इस टीम के ऑफिसर की पावर भी नॉर्मल पुलिस ऑफिसर से ज्यादा होती है ऊपर से स्पेशल टीम के मेम्बर्स को दी जाने वाली सैलरी और सुविधाएं भी अच्छी होती है सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्पेशल टीम में शामिल होने वाले किसी भी ऑफिसर की नॉर्मल पुलिस वही अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर अच्छा काम करते हैं, तो फिर इन्हें टीम में शामिल होने वाले ऑफिसर को कई बार सी बी आई या और बड़ी संस्थाएं यहाँ तक के रॉ आदि में भी शामिल होने का मौका मिल सकता है कुल मिलाकर स्पेशल क्राइम टीम में शामिल होना किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए आगे बढ़ने का और अच्छे पद पर पहुंचने का एक बहुत अच्छा मौका होता है इस टीम में अलग अलग केस पर काम करने के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती है और हर टीम में स्पेशलिस्ट भी रखे जाते हैं टीम को पेंडिंग केस इमरजेंसी केस स्पेशल क्राइम केस और अन्य केस पर काम करने के लिए तैयार किया जाता है हर टीम में पांच टीम में रखे जाते हैं और पांचों टीम में का काम अलग अलग होता है पहला एक टीम लीडर होता है जो की पूरी टीम को ऑपरेट करता है दूसरा टीम मेंबर कंप्यूटर एक्सपर्ट होता था जिसका काम कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता था इसके बाद एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होता था जो कि किसी भी क्राइम के केस में जरूरी जांच करता था फिर एक फील्ड एक्सपर्ट को रखा जाता था जिसका काम क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है और फिर अंत में एक साइकोलोजिस्ट भी होता है जिसका काम पकड़े गए मुजरिमों को इन्वेस्टिगेट करना होता था ये लोग मुजरिम से बात करके उसके मनोदशा को पढ़ने और जानने की कोशिश करते थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अपनी स्पेशल टीम का चुनाव बड़ी सावधानी से और बड़ी देखरेख के साथ करता है यह हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को ही टीम में शामिल होने के लिए बुलाता है और एक्सपीरियंस के अनुसार ही सबको पद भी दिया जाता है क्योंकि विक्रांत उन्नीस सौ का किडनैपिंग केस सोल्व कर चुका था और अब वो टीम लीडर भी बन चुका था ऐसे में उसे पेंडिंग केस का टीम लीडर के तौर पर शामिल होने के लिए इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था टेस्ट सेंटर पर पहुंचने के बाद विक्रांत को पता चला कि यहां पर जितने भी लोग स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए टेस्ट देने के लिए आए हैं, उन सभी के पास विक्रांत से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस भी था और उन सब का पद भी विक्रांत से बड़ा था अगर बात करें स्पेशल टीम के लीडर पद की तो इस पद को पाने के लिए जितने लोग इंटरव्यू देने आए थे उन सभी के पास कम ऐसी कम दस साल का अनुभव था जबकि विक्रांत के पास मात्र एक साल का अनुभव था सही मायने में तो वो टीम लीडर के पद के लिए फिट भी नहीं बैठ रहा था उसका रिज्यूम भी उतना इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा था इसीलिए एक बार के लिए विक्रांत को लगा कि यह फील्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहिए था क्योंकि फील्ड ऑफिसर के रूप में उसके पास एक्सपीरियंस भी था और फील्ड में मुजरमों को पकड़ने में विक्रांत एक्सपर्ट भी था ऊपर से उसके पास अदृश्य शक्ति की ताकत भी थी जिसकी मदद से वो फील्ड में अच्छा काम कर पाता था यह सब सोचते हुए उसने फील्ड ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना ठीक समझा वो फॉर्म में फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पर टिक करने ही वाला था कि उसने एक बार फिर से विचार किया अब तक टीम लीडर के तौर पर काम करते हुए विक्रांत को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही चुका था और टीम लीडर रहते हुए भी वो फील्ड में जाकर क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम कर सकता था ऐसे में उसने टीम लीडर का पद लेना ज्यादा बेहतर समझा और सबसे बड़ी बात विक्रांत स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए ही इसलिए आया हुआ ताकि उसका करियर ऊंचाइयों पर चढ़ सके उसका बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ अच्छा कनेक्शन बन सके ताकि जल्द से जल्द विक्रांत का नाम देश के बेहतर डिटेक्टिव की लिस्ट में शामिल हो सके इसीलिए उसने अंत में टीम लीडर के पद के लिए ही फॉर्म में अप्लाई किया शाम के तकरीबन चार बजे तक विक्रांत इस टेस्ट सेंटर में पहुंचा था यहां पहुंचते पहले उसने रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटी पूरी की रिपोर्टिंग करने के बाद उसे फूड का टोकन और उसके कमरे की चाबी भी दे दी गई यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा रहना और खाने का इंतजाम सभी ऑफिसर्स के लिए किया गया था जो टेस्ट देने के लिए यहाँ आए हुए थे अपना लंच स्पेशल टीम में कुल बीस पदों की भर्ती होनी थी कुल चार टीमों का चयन होता था और हर टीम में पांच पांच ऑफिसर रखे जाने थे इन बीस पदों पर भर्ती होने के लिए तकरीबन पांच सौ ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए थे और जाहिर है कि जितने भी लोग ये टेस्ट देने के लिए आए हुए थे ये सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स थे ऐसे में कंपटीशन बड़ा हाई था और विक्रांत काफी नर्वस फील कर रहा था। कमरे में पहुंचते ही विक्रांत ने पहले थोड़ी देर तक आराम किया कुछ देर तक आराम करने के बाद विक्रांत ने सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय के पास फोन करके उन्हें अपनी व्यथा सुनाई विक्रांत ने उनसे रिक्वेस्ट किया की कि वो कहीं से सोर्स लगवाकर उसका सिलेक्शन टीम लीडर के पद पर करवा दे लेकिन डॉक्टर संजय ने उसे समझाया की क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के स्पेशल टीम के टेस्ट है इसमें किसी का सोर्स नहीं चलेगा लेकिन फिर से विक्रांत ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि कहीं से जुगाड़ लगवाकर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल का पता कर फिर वो उन सवालों की पहले से ही तैयारी करके चला जाएगा और आराम से इंटरव्यू पास कर लेगा लेकिन अभी डॉक्टर कोहली विक्रांत की मदद करने में सक्षम नहीं थे उन्होंने विक्रांत को समझाया कि देखो विक्रांत तुम अभी भी एक्सपीरियंस के आधार पर स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने सोर्स लगवाकर तुम्हारा नाम टेस्ट के लिए दे दिया था लेकिन अब यहाँ टेस्ट क्लियर करने में कोई मदद नहीं मिल पाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए कौन से अधिकारी आने वाले हैं। उनका नाम तक नहीं पता है। दूसरी बात ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है इसमें अगर कुछ भी हेरफेर की तो फिर नौकरी से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है ऊपर से जेल और जाना पड़ सकता है आखिर में विक्रांत को हार मानकर खुद के ही दम आरोप एग्जाम क्लियर करने आरोप मजबूर होना पड़ा डॉक्टर संजय ऐसी बात करने के बाद विक्रांत ने फोन रख दिया और फिर अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम के बारे में बारे में सोचने में बेकार नहीं किया बल्कि वो जल्दी से सोने के लिए चला गया उसका अगला दिन काफी स्ट्रेसफुल रहने वाला था ऐसे में उसने अपनी नींद पूरी करना जरूरी समझा पूरी रात उसने अच्छे से अपनी नींद पूरी की और फिर अगले दिन जब सुबह तो कर उठा तो उसे पता लगा कि अदृश्य शक्ति ने उसे तूफान कोडवर्ड दिया हुआ था इस कोडवर्ड के मिलने से विक्रांत बहुत खुश हुआ क्योंकि तो यह कोडवर्ड स्टेटस को दर्शाता था जिससे उसे उम्मीद थी कि निश्चित रूप से आज स्पेशल टीम का लीडर बनने के साथ ही उसका स्टेटस भी बढ़ने वाला था इसके बाद विक्रांत तैयार होकर टाइम से इंटरव्यू हॉल में पहुंच गया ताकि उसे किसी भी तरह की हड़बड़ी का सामना न करना पड़े यहां पहुंचने के बाद तो विक्रांत शॉक्ड रह गया यहां पर काफी भीड़ थी तकरीबन 28 से 30 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे क्योंकि तो इस इंटरव्यू हॉल में सिर्फ टीम लीडर का इंटरव्यू हो रहा था ऐसे में जाहिर है कि की जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे सबकी सब सब उम्र चालीस साल से ज्यादा ही लग रही थी सिर्फ विक्रांत ही तीस से कम साल का था उम्र ज्यादा होने का मतलब उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा था विक्रांत उन सबके आगे बहुत कम था ऐसे में उसकी नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ती जा रही थी कुछ तो ऐसे ऑफिसर भी इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे जिनकी उम्र तकरीबन साठ साल तक की थी विक्रांत विक्रांतर दराज लोगों को इंटरव्यू लोग भी विक्रांत को देख करीडर के, के लिए इंटरव्यू देते देख सभी दंग थे वैसे ये सब लोग पहले से ही श्योर थे कि इतने एक्सपीरियंस ऑफिसर के आगे इस यंग ऑफिसर का चयन होना नामुमकिन ही है विक्रांत चुपचाप बेंच पर बैठा हुआ था घड़ी में नौ बज चुके थे और तभी व पर अनाउंसमेंट सुनने को मिली विक्रांत सक्सेना मुंबई पुलिस ब्रांच डी नगर प्लीज आप अपने हो हो रिजेक्ट होकर ही आएगा क्योंकि तो अक्सर ऐसा होता है की जो पहले इंटरव्यू देने के लिए जाता है उसे रिजेक्ट ही किया जाता है उधर अपना नाम सुनते विक्रांत तुरंत ही बेंच से उठकर ऑफिस की ओर बढ़ चला था